संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल्ल का ब्रह्म इस प्रकार जब गण विराट नगर में छिप कर रहने लगे उसके बाद उन्होंने क्या किया वैसम पायन जी बोले राजन पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो पांडुओं को धित्राष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी इसलिए वे द्रौपदी की देखरेख रखते हुए बहुत छिप कर रहते थे मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। इस प्रकार जब तीन महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे वे सबके सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे उनके कंधे कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे शरीर का रंग गोरा था राजा के निकट उन्होंने अनेकों बार अखाड़े में विजय पाई थी उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था उसका नाम था जीमूत उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया परंतु उसे कूदते और पैतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी जब सभी पहलवान उत्साहन और उदास हो गए तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ फिरने की आज्ञा दी राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया फिर उन्हें लंगोटा कससे देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्तासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा दोनों में ही लड़ने का उत्साह था दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर साठ वर्ष के मत हाथी के समान ऊंचे तथा हृष्ट पुष्ट थे पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई फिर वे परस्पर जय की इच्छा से शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता दोनों अपने हाथों से मुठ्ठी बांध परस्पर प्रहार करते दोनों दोनों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांचल कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता दोनों दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुँह नीचे करके घुमा कर पटक देता जिससे बड़े जोर का शब्द होता कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चाटों की मार होती कभी हाथ की अंगुलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझा कर एक दूसरे को गिरा देते कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते जिससे बिजल बिजली के गिरने के समान शब्द होता कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते कभी दाएं बाएं पैतरी बदलते और कभी एक बारगी पीछे ढकेल पटक देते थे इस प्रकार दोनों दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते थे केवल बाहुबल शरीर बल और प्राण बल से उन भीड़ों का भयंकर युद्ध होता रहा किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया तदनंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर कर जिमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना प्रारंभ किया उनका यह पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ भीम ने उसे सौ बार घुमाया जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटक कर उसका कचूमा निकाल डाला इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मारकर भीमसेन राजा विराट के स्नेहभाजन बन गए थे जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह तरह की चाले दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे इस प्रकार सभी पांडव वहाँ छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे